लेवं भूतानि भौतिकानि एवं भूताच्य दर्शि प्रकृता ब्रम प्रति पदस्य से इस प्रकार से भूतों का और भौतिकों के बारे में विचार करके बता दिया भूतों में कितने गुण हैं क्या है कितने भेद हैं और उनके कार्यभूत इंद्रिया उनका विषय वगैरह सारा चीज भूत भौतिक सिद्धांतों का विचार दिया दर्शित्व अलग अलग करके स्पष्ट करके आपको दिखा दिया दिखा करके आप लौट रहे हैं प्रकृता, थी सदैव अद्वितीय प्रतिपादी अद्वितीय ब्रम को प्रतिपादन करने प्रतिपा वाली इस श्रुति को समझाने के लिए शुरू किए थे व्याख्या करना और वही इधम श्रुति व्याचक श्रुति व्याख्यान करने की इच्छा है, तद उस वाक्य में विद्यमान जाओ पद पदस्य अर्थम माह इदम जो पद है उसका अर्थ बताने जा रहे हैं सदैव इधम अग्र आसित सदैव सदव शब्द का बताएंगे एवं एकम एव द्वितीम उसकी व्याख्या बाद में करेंगे इसे बोलते पहला हमें विचार समझना है इदम क्या चीज है तो ये जो अभी तक वर्णन आया है पिछले सत्रह श्लोकों में भूत भौतिक सृष्टि सारा का सारा चीज का नाम इधम शब्द बोला है। एकादश इंद्रियुक्त शास्त्रेना जगत एकादशेन्द्रियुक्तिया शास्त्रेनावगम्य ग्यारह इंद्रियों के द्वारा युक्ति से आप जो जान पाते हैं और शास्त्रों से जो हम जान पाए भवे जो कुछ भी है जो कुछ आप अनुभव इंद्रियों से एके से सहायता युक्ति के द्वारा और शास्त्र के द्वारा जो कुछ भी आप जान पाते हैं वो तो सारा का सब चीज क्या है शब्द के द्वारा कथित जगत ही है प्रत्यक्षादी सर्व प्रमाण ही अभी शब्दा बोल रहे हैं प्रत्यक्ष आदि सर्वे प्रमाण ही जो प्रसिद्ध चार प्रमाण उनको लो और अर्थापत्यादि प्रमाण है उन ज्ञानों के द्वारा भी युद्ध जगत अवगम्य है जो कुछ जगत आप अनुभव कर रहे हो तत्सर्व वह सारे सारे चीजों को तदेव सदैव इत्यादि वाक्यस्त न इत्यादि वाक्य में इदंप द्वारा अभिधान किया गया है नहीं क्या नहीं हैं सारे प्रमाण, प्रमाण सारे प्रमाण लेना पड़ेगा ना सारे प्रमाण अगर जो भी आप जान रहे हैं तो सब जगत में इंद्रियों इंद्रियों से तो प्रस्पष्ट है पहले पुरुषों में क्या बोला जो स्पष्ट है उसको बताने में शास्त्र थोड़ी आया है शास्त्र तो ये बताना चाहता है जो इंद्रियों से अग्रहित है वो भी जगत ही है जो अन्य प्रमाणों से जान पा रहे हैं केवल आप इंद्रियों से ग्रहण नहीं कर पा रहे वो भी जगत के अंतर्गत ही है इंद्रियों से ग्रहण करना हो तो जगत है ही उसको कहेंगे शास्त्र आरम्भ करने क्या जरूरत है लोग जो कहते हैं जगत सत्य में उनसे यही पूछता हूं जो जगत सत्य है ये बात अनपढ़ को बताने के इतना पापड़ में शास्त्र क्या जरूरत है शास्त्रों इतना मेहनत करने की मूढ़ाति मूढ़ व्यक्ति भी जानता है उसी बात को अनुवाद करके कथन करने की श्रुति थोड़ी आ है बार बार श्लोक सुना ना वेद की वेदत्व में क्या है श्लोक को बताया था मैं प्रत्यक्ष ये तो उपायो न बुद्ध्य नए वेद तस्मात वेदस्य से वे वेदता जिस चीज को आप प्रत्यक्ष अनुमान आदि किसी प्रमाण के द्वारा नहीं जान पा रहे उस चीज को बताने का है? काम ही वेद का है और बताइए वैसे लेकिन श्रुति इस क्या करते पहले आप जो तो जो जानते हैं उस चीज को पहले ले गए फिर वहां से शुरू कर दिए आपको वहां उस पहुंचा देना है जिस चीज किसी प्रमाण से नहीं जान पाते भ्रम कैसे पहुंचे ब्रह्म, ब्रह्म तक जो जगत दिख रहा है इसी को आधार पर बना करके इसी के साथ इन्हीं साधनों को लेकर के हमें ब्रह्म को समझना है इसे अपने इसको समझाना पड़ेगा क्या चीज है हमारे पास जो पड़ा है ये शरीर क्या है इंद्रियां क्या है इनके तरह जाने जाने वाले जो वस्तु क्या है ये शरीर इंद्रियों के माध्यम से जो जान रहे हो जिसे तुम जगत गए रहे हो इतना ही जगत है कि और भी है इसे भिन्न भी तो है और जो इंद्रियों से जान पा रहे हो उतना ही नहीं युक्ति से जो जान पा रहे हो वो भी है और इंद्रिय शास्त्र के द्वारा जो जान पाते स्वर्गाली वो भी क्या है वो भी जगत, तो है। है? भुद्धी, भुद्धी भी जगत है। वो एकादशी बोले अंतकरण में आ गया ना एकादशी इंद्रिय ही बोलने से मन को अंतकरण में ले लिया दस इंद्रिया और मन ग्यारह मन से पूरा मन बुद्धि से का चारों इनके द्वारा युक्ति से और शास्त्र से जो कुछ भी हम जान पाते हैं इस जगत को वो सारा जगत गो इधम सबसे बुद्धि और मन से जानने का मतलब क्या युक्ति तो बुद्धि की सहयोगी वस्तु है सारा से जान रहे गए तो ऐसा नहीं होगा ना शास्त्र भी जान रहे तो कैसे बोलेगा क्या शास्त्री से बुद्धि में सहकारी सारी चीजें मन का सही होगी युक्ति भी है मन का सही शास्त्र भी है मन का सहयोगी इंद्रिया भी है अंतकरण में सब क्या कर रहे हैं मदद कर रहे हैं जगत को जानने इसे इन साधनों के द्वारा जो कुछ भी हम जान रहे हैं इस बुद्धि से क्या तो क्या है वो बुद्धि करे को लेकर तू जानेगी युक्ति से जानेगी कहीं शास्त्र से जानेगी बिना युक्ति का बुद्धि अपने आप क्या जान लेगी बिना शास्त्र का कैसे जान लेगी बुद्धि कोई स्वर्ग है सर्वनाम का लोक कोई है बुद्धि कैसे जानेगी अपने आप विना शास्त्र का बिना युक्ति व्याप्तियों की सहायता के बिना बुद्धि कैसे निर्णय कर रहे पर्वतमिमान तो युक्ति की सहायता से शास्त्र की सहायता से और बाई इंद्रियों की सहायता से ही हम विषयों को जानते भी हैं, विषयों को ग्रहण करते हैं सकल व्यवहार करते हैं अतः तीन मुख्य साधने इंद्रियां, युक्ति शास्त्र ये तीन मुख्य साधने जिनके द्वारा हम सारा जगत को जानता वत्चित भेद जगत् जो कुछ भी यहाँ जगद्रपेण ग्रहण कर रहे हैं और सारी चीजें इदम् इदम् पद के द्वारा अभीत कथित इदम् शब्द से अर्थमिधाय प्रकाश इदम शब्दार बता दिया कि समस्त जगत का ना न इदान त्रुति स्वयम आदत पठत मुक्कीद अरे श्रुति स्पष्ट हो जाएगा सदव इद अग्र आसमे अद्वितय मंत्र था मंत्र की पूरी पुरी अर्धर इदे पुरासम सदैव आसीद नामे नास्ता मिद्याणे वचह इदं सर्वं पूरा सृष्टि है सृष्टि से पहले ये से सब समस्त जगत जो है क्या था एकमेव सृष्टि एकमे द्वितीय सत्य एव एकम एवं अद्वितीय माने सजातीय विजातीय और स्वगत भेद रहित सदरूप ही था नाम रूपयी नाम नाम रूपे रूपे न ना आस्तम और दोनों थे नहीं आता सेवल से आत्मा था, ब्रह्म था, और कुछ नहीं था। इस प्रकार आरुन का पुत्र आरणे उद्दाल का वचन है निषद में वचन से आदाल तचन विचित सदव आस्यवाक सत ही था एक पद त्रेणा अबित व्याख्या करने जा रहे हैं एकम एव और अद्वितीय इन तीन पदों के द्वारा सद वस्तु में जो सत्य सत्य था, था उसमें कोई भेदभा जो था उसे भेद या नहीं पहले कोई भेद नहीं तो सद वस्तु में स्वगतादित भेद त्रुदय जातीय भेद विजात भेद इन तीनों ही प्रकार के भेद होता संसार में उन भेद त्रय को जो प्रसक्त शंका हो सकता था कोई कह सकता था भाई जगत नहीं है ये खुद का भेद होगा या सजाति कोई भेद होगा कोई दूसरा आत्मा होगा एक ही सत्य थोड़ी है दो तीन सत हो सकते हैं दो तीन आत्मा है क्या नहीं दस बीस आत्मा लाखों करोड़ों भी हो सकता है अनुत मानते शांति वाले अनंत पुरुष है शंका हो सकता है स्वगत भेद ठीक है जगत नहीं है ऐसा आत्मा में यानी आत्मा अपना हाँ पर का अपना हाथ पार होगा कुछ टुकड़ा टुकड़ा होगा कुछ अवय होगा स्वगत भेद या अनेक आत्माएं होंगे या विचार के कोई भेद भी हो सकता है अनात्मा इस शंका को दूर करने के लिए निवारितुम लो के स्वगतादि भेद दर्शेती पहले हम दृष्टान में घटांगे दुनिया में घटाएंगे दिखाएंगे देखो हर एक वस्तु के इस तरह से आप स्वगत सुजात विजाति भेद तीनों को हर वस्तु का आप देख सकते हैं लेकिन वो भेद जो लोक में हर वस्तु में दिखाई देता है वास्तव में आत्मा में नहीं है दृष्टांत देते हैं इसमें पहले वृक्ष पत्र पुष्प फलादि भी जातीय शिला वृक्ष वृक्ष का स्वगत भेद क्या है पत्र पुष्प फल आदित्य उसका जड़ है पत्ता है फूल है फल है त्वचा है डालियां हैं शाखाएं, है, शाखाएं हैं ये सब क्या है उसका वृक्ष का स्वगत भेद है सुजाती भेद क्या है एक आम वृक्ष है दूसरा आम्र का वृक्ष है तीसरा आम्र का वृक्ष है अनेकों आम्र का वृक्ष है समान जातीय और होना पत्थर है है है, है? ना पशु ये सब क्या विजातीय हरेक वस्तु में आप इसको घटा सकते हैं जातीजाती सारा संसार त्रात्मक है सवयव है अधेव स्वावयम तो तो तो तो को लेकर में में जाएगा जाएगा आत्मा तो रहे हो जगत मिल ना त्रिपुणात्मक जगत में सांख्य पुरुष में नहीं मिलेगा हम ये जगत में घटा रहे हैं ना पुरुष में घटा रहे हैं यह आत्मा में नहीं हो सकती दिखाना है हमें आ, तो है विजाति प्रकृति है नहीं क्यों प्रकृति भेद तो है, भेद दिये, दिये। नहीं, भेद तो है भेद नहीं हो सकता आका को लेकर विजाति वेद हो जाता है वृक्ष का एवं अनात्मनि भेद प्रदर्शिया इस प्रकार से अनात्म वृक्ष आदिओ में होता है दिखा दिया सद अब तत्शा होता है क्या आत्मा में भी है ये प्रसक्त का प्रतिषेध होता है अपराप्त वेद त्रय की आशंका को दूर करने के लिए श्रुति तीन पदों का प्रयोग कर दिया एकम, एव इन तीन पदों के द्वारा स्वगत और भेद का निराकरण कर रही है तथा था सदवस्तु नो भेद द्वैत निवार्यवधारण स्त्री तथा क्र सदस्तुनो भेद प्राप्त जैसा वृक्षादी भेदत्रय होता है उसी प्रकार सद वस्तु आत्मा में भी भेदत्रय हो सकता है आशंका थी उसको निवार्यते कैसे ऐक्य एक शब्द प्रयोग हुआ अवधारणा अवधारणा अवधारण मैने और द्वैत प्रतिषेध ही और द्वैत प्रतिषेध अद्वितीय शब्द के द्वारा इन तीनों के द्वारा क्रम से स्वगत सजात और विजाति भेद का खंड हो गया एकम से स्वगत भेद का सजातीय से सजातीय का और अद्वितीयम से विजाति भेद का निराकरण हो गया वस्तुत्व सामान्या किस आदरण से भी क्या आत्मा आत्मा भेदत्र आदर्व कैसा है भेदत्रय वाला है कोई अनुमान करना चाहता है आत्मा भी भेदत्रयवान भविध मृति क्यों वस्तुत्व वृक्षवत् कह देना है वस्तुत्व आतवित एक वस्तु है ना ब्रह्म भी एक वस्तु है इसे देखो वृक्षादि वस्तुओं में भेदत्र होता है प्रकार करने करते नहीं नहीं। वस्तु सामाने को अनात्ता में जैसा होता हैत्मा में भी हो सकता था स्वगतादिद्रय ऐक्य अवधारण द्वैत प्रषेद ही ऐक्य अवधारण और द्वित प्रषेध का कथन करने वाले जो शब्द है एकम एवं और अद्वितीय इतनी त्रिवी पद ही इन तीन पदों में क्रमेण विवाह क्रमश खन करते हैं एक शब्द ले रही है है एक शब्दार दूसरा नई अर्थात का निकाला एक शब्दार्थ एक है यह अर्थ हुआ दूसरा नई अर्थात अब आप कल्पना कर सकते हैं अर्थ नहीं कि शब्द का नियम है एक शब्द का एक ही और है अन्य शब्दार्थ मीमांशा शब्द प्रद कई बार बात आई है अनन्य लभ्य शब्दार्थ जो दूसरे शब्दों के दूसरे प्रमाणों के द्वारा बुद्धि नहीं वही उस शब्द का वास्तविक होता है बाकी शब्द क्या है आप लक्षणा से निकाल रहे कल्पना से कर रहे हो एक ही अर्थ एक ही अर्थ हो सकता ही ले सकते आप तो एक अर्थ क्या होगा उसका एक अर्थ हो भावतम कहां से निकाला निरवे वत्व कहां से निकाला आपने उस शब्द का एक शब्द का एक ही अर्थ होता है अपनी बाकी जो दिया जाता शब्द का वो हम कल्पना कर, कर रहे लक्षणा से लेते हैं कहते हैं ये एक शब्द व आचार के आधार पर स्वागत भेद का निषेध हो सकता है वह एक है कोश करने एक-एक केवल है अर्थ अंदर कोई अवैधगत भेद नहीं है भी व्यवहार करते हो मैं एक हूं का मतलब क्या हुआ पूरा सावय शरीर को भी आप एकत्र व्यवहार कर लेते हो ऐसे कोई आरोप लगा सकता है अरे ब्रह्म में अनेक अवय है फिर सबको इकट्ठा करके अभिमान करके इकट्ठा हो रहा है तो भ्रांति है तब कहते नहीं जो सजाति भेद भी नहीं रह गया तो सगत भेद कहां से आएगा एक ही है का मतलब क्या कोई दूसरा सजाति नहीं क्योंकि दूसरा कोई विजाति हो सकता है आज जो दर्द निकाल दूसरा नहीं है एवकार के क्या अर्थ निकाला दूसरा नहीं दूसरा नहीं क्या नहीं दूसरा सजाती नहीं है कि दूसरा विजाति नहीं उन्हें ये क्या लेना गया का? आप कहेंगे कि दूसरा सजाति नहीं है पर प्रसंग दूसरा विजाति हो सकता है उसे प्रयोग कर दिया देखने में एक एवं और अद्वितीय तीनों पर्यावर चीजें लगता कि एक क्या कर रहा है इतर का व्यावर्तन करता है एवं भी इतर का व्यावर्तन कर रहा है द्वितीय का व्यावर्तन कर रहा है तीनों ही इतर का ही जातीय का, व्याथ्ट का, का? का? का? इसीलिए देखने में शब्दों का पर्यवाचिका जैसे लग रहा है कि सदी का काम अलग अलग है अत कार्य को देखता हुआ जिसको व्यावर्तन को आवर्तन के दृष्टिकोण में तीनों तीन पृथकर्थ देना पड़ता है सदवस्तुस्तावत न स्वगत भेद श्रृंगित शक्य थे अवश्य निरवयत्वाद्या सदवस्तु में स्वगत भेद की आशंका आप नहीं कर सकते क्यों वो निरवय है अच्छा एक अंश प्रया आपने निरवयत्तम देना स्वगत शून्यता का सिद्धि होगी सतो नवयवास तदंश से निरूपणा तस्यांशो तयोर अद्याप्य सतो नवैवा सत जो आत्मा है उसके अंदर कोई अवयव नहीं है उसके उसके कोई अवयव नहीं है क्यों अवयव की आशंका भी मत करो है बोलना दूर की बात है अवय की संभावना भी नहीं है वहां क्यों तदंश से निरूपणा आत्मा में अंशांशी भाव का निरूपण किसी भी श्रुति में नहीं मिलता नाम रूपित तो अंश है न अस्थिभा प्रियम रूपम नामेति च पंचकम ऐसा बोलते हो महासरस्वती परिषद है कहते वास्तव में जो बात सृष्टि के बाद की बाद में नाम रूप पात्र तो कल्पितंश उसके अंदर है सचिता भी आत्मा में ज्ञान भी कल्पना है सत्यंशंश और आनंद नाश भी आत्मा में कल्पना है इसलिए जहां पर वर्णन आया वह सत्य क्या करता है असत का व्यावर्तन करने के लिए बहुत बढ़िया चित्त भी, चित भी अच्छित से व्यावर्तन करने के लिए आनंद भी दुखात्मक संसार से व्यावर्तन शब्द है स्वरूप का कथन नहीं है इसलिए कहते हैं वो हम लोग बोल सच्चिदानंद को, वास्तविक का करते स्वरूप का बोधक है, है, तो है, ने है। आपको सबसे व्यावर्तन करेंगे तो आप अपने स्वरूप में टिक जाओगे चीज दिखाने के लिए तो पहले प्रश्न उठाया है ना अरे तुम क्यों नहीं ब्रह्म को दिखाते सिंह को जैसे पकड़ के दिखा दे गाय मेरी आप सिंह पकड़ के नहीं दिखाओगे ये मेरी गाय है तो वैसे दिखाओ ना पकड़ो ब्रह्म को दिखाओ ये ब्रह्म पकड़ ले ते ते पकड़ा देते प्रश्न नहीं उठा कहते वगैरह होता तो तब तो बता भी देते हैं इसमें क्या करना पड़ता है फूलारंग से लगानी पड़ती है इतर भी करता वही आपको उस तक आपको नक्षत्र दिखाते तो कैसे दिखाना पड़ता है पहले पेड़ दिखाएंगे वो पेड़ के ऊपर वो बोले में जाओ, डाली के ऊपर पत्ता है पत्ते, पत्ते वो बड़ा सा नक्षत्र है वो सब पीछे जो नक्षत्र वो है ऐसे दिखाना पड़ता है ना इसे प्रमुख को कैसे करेंगे बोध कराएंगे एक साविक सूक्ष्म वस्तु को बोध कराने के लिए आपको पूरी परंपरा लगानी पड़ी पंडेरविक सूक्ष्म वस्तु को बोध कैसे कराओगे तत् तत् तत तो तत और अत इस जगत, इस जगत के की व्यावृत्ति के माध्यम से श्रुति अतद्यावृत्या कथन करेगी तो उस आत्मा के बारे में अतद्यावृत्ति से कथन कर सकते नेति नेति नीति करके पकड़ो जो भी आपको दिख रहा है व्यवहार में आ रहा है या अनुभव में आता है वो मैं नहीं हूं ऐसा ग्रहण करो तभी आप अपने में पहुंचोगे इसीलिए एक आप कभी ओंकारेश्वर जाएंगे वाय फोटो रेखा चित्र रेखा चित्रे। अब उसमें कहा इसमें ऋषि और गाय को ढूंढ दो इसमें वशिष्ठ ऋषि और काम जो लोग गाय हैं, उनको ढूंढिए जितने चित्र बना हुआ है ना कहीं भी आपको नहीं मिलेगा उस चित्र में ढूंढते रह जाओ न वीठ जी चित्रों में न गाय है चित्रों में। आप सारे चित्रों में छोड़िए जो खाली जगह या कोई चित्र नहीं है उस पर दृष्टि डाली है वो खाली ही ऋषि है एक खाली झंडो वो खाली में गाय दिखाई देगी ऐसे उलक्षण बना दी <laughs> मैंने उस पर रन भराई हमने क्या कर दिया ऋषि को बना दिया देखा चित्र रंग नहीं भरा और इधर उधर बाद में जुड़ जुड़ करके चित्र बना दिया वो सब रंग भर दिया और आपकी दृष्टि कहाँ जाएगी रंग भरा चित्रों में चला जाता है और जैसा रंग भरा नहीं वो सबकी दृष्टि नहीं जाती है आप इसे वसिष्ठ और कांगन को भूल नहीं पाएंगे तभी समझना पड़ेगा ये चित्र दिख रहा है ये वशिष्ठ नहीं है ये वशिष्ठ नहीं है ये वशिष्ठ नहीं है ऐसा करते चारों तरफ सारे चित्रों को वशिष्ठ नहीं बोलोगे तो बीच क्या बचेगा वो तो वशिष्ट है ऐसे देखना पड़ता है चित्र पहली बार देखते तो बड़ा चक्कर में आते कहा है भाई कुछ ही नहीं कहीं कोई ऋषि का चेहरा ही नहीं ना, ना दाढ़ी नोच ना, ना जैसे ऋषि को दिखाया जाता ऐसे चित्र बना दिया ढूंढते रहो ढूंढते रहो मिलेगा ही नहीं आत तो समझ में आई उनको ये है देखा ये सब चित्र विशिष्ट है ना जितने विशिष्ट ग्रहण करते रहोगे जब तक तब तक भ्रमति नहीं है विशिष्टों को छोड़ दो तो आप स्वयं हैं अत्या इसलिए इनको कहना पड़ रहा है सब को व्यावर्तन करता है का काम यही है अस्त निर्दय नावैवा संज्ञा तदंश से निरूपणा क्यों नाम रूपे न ना तस्या अंश नाम दोनों उस आत्माकांश नहीं हो सकता क्योंकि आप जिस वाक्य के अर्थ की चर्चा कर रहे हैं उस वाक्य क्या बोल रहा है सृष्टि से पहले की बात कह रहा है और सृष्टि से पहले नाम रूप है क्या अत जो नाम रूप सृष्टि से पहले है ही नहीं वो आत्माकांश कैसे हो जाएगा अतव नाम रूप भी आत्माकांश नहीं तो, तो, तो, तो कार्यकारण तो भी जगत, तो बता रहा हूँ ना आप जिस स्थिति पर है उस स्थिति से वहां तक तो पहुँचाने के लिए सब अनेकों रास्ता प्रक्रियाओं को हम अपना रहे आपकी बुद्धि की जैसे स्तर है वैसे प्रक्रिया आपके लिए पसंद आएगी इसलिए असलियत में अजातवाद में जब पहुंचे परमानंद मांडव परिषद और मांडव कार्य का छूते ही थे उन मंत्रों को सब छोड़ देते हैं जिसमें जगत की अनुस्पत्ति की माती कार्यकार जो ब्रह्म सूत्र में व्यापक उत्पादन किया है वो तो मध्यम अधिकारियों के लिए है पूरा वास्तव में दस उपनिषद में नौ उपनिषद को छोड़ के उपनिषदूत्र गीता मध्यम मध्य अधिकारियों के लिए है उत्तम अधिकारी का नहीं बाकी और अधम अधिकारियों के लिए मंदाधिकारियों के लिए इस दुनिया प्रकरण लगे रहो घिस्ते रहो इसी रहो वेदांत के द्वारा उनको बस विचार सागर विचार प्रभागर पंचदशी वेदांत परिभाषा वेदांत सार है ना ये सब दुनिया इसी में सारी जिंदगी बीत जाती है मध्यमाधिकारी के, के लिए लघु प्रस्ताव रही बृह प्रस्थान रही और उत्तम अधिकारी के लिए भांड के मेवा विमुक्त मुक्ति को उपनिषद को उपनिषद है उसमें लिखा है श्लोक मांडुक्यम एकमेव आलम मुमुक्ष का मुक्ति के लिए एकमात्र मांडक उपनिषद का समर्थ पर्याप्त मांडुक में आ जा बुद्धि किसी की लेकिन उच्च अधिकारी का ही जा सकता है इसे उत्तम अधिकारी होंगे मांडुक्य मध्यमादि के लिए बाकी नौ उपनिषद है गीता है ब्रह्म सूत्र है रहते हैं। और मंदाधिकारी के लिए तो भी समझ में नहीं आते तो गीता भी उल्टा पुलटार कर देते हैं इसमें उनको दूसरा भी नहीं जाना पहले प्रखंड बचा हो क्षेत्र से प्रकंड पड़ता है नाम रूप यो सदवत्म नाम और रूप इन दोनों को सब का वे क्यों नहीं मानोगे विद्या संज्ञ अरे सृष्टि तयोरा भावात न सदन सत्यम विद्या अरे सृष्टि से पहले किसी स्थिति की बात मैं कर रहा हूं और सृष्टि से पहले नाम भी नहीं था रूप भी नहीं था तो ये अंश कैसे बन जाएंगे जो है नहीं वे किसी अंश कैसे बन सकते हैं इसलिए न सघन सप्तम ये दोनों भी सबके अंश नहीं हो सकती क्या तो नाम कुतो नाम रूप और भाव अरे नाम रूप का भाव कैसे हो सकता है इत्या संज्ञा नाम रूपो सृष्टिता पुरा नस्मत निरंशन सज नाम और रूप का उद्भव होने का नाम ही सृष्टि है और कुछ नहीं नाम और रूप की उत्पत्ति ही सृष्टि है नाम रूपो और भव सृष्ट इसी का नाम सृष्टि है इस सृष्टि पूरा न तयोरुद्धव और सृष्टि से पहले इन दोनों को उद्भुत हुआ नहीं है तस्मा निरंशंसद यथावृत्त उसी प्रकार से निरंशंस ये सत्य आत्मा है अब निरंश है प्रकार जिस प्रकार आकाश है जब तक घट का आविर्भाव नहीं हुआ घटाकाश रूपयावय उस महा आकाश में रहेगा यह जो आकाश व्यापक आकाश है वह एक है, कब तक जब तक घटादि उपाधियां पैदा नहीं होते घटादियों की उत्पत्ति ही घटाकाश उत्पत्ति हो गया अंश उत्पत्ति हो गया उसी प्रसात्मा में नाम रूपात उपाधियों को उत्पन्न होना ही जगत की उत्पत्ति है वही वास्तवन करके भेद को दिखा सकता है उसे पूर्व भेद हो सकता है तस्त इसलिए निरंश तो आत्मा निरंश यहाँ अनुमान कर दिख रहा त्रय प्रयोग सद्वस्तो स्वगत भेद शून्य मरती सद्वस्तु आत्मा है और कैसा है स्वगत भेद शून्य हो सकता है क्यों निरवयतवाद गगनवत निरवय होने के नाते गगन के समान दृष्टान दे दिया जो जो निरवय होता है वह वह भेद शून्य होता है जैसे कि आकाश आकाश में भी स्वगत भेद नहीं है स्वपाधिक है उपाधि के, के भेद होता के है घटाकाश फटाकाश परमाणु निरवय परमाणु भेद आगे क्या बोलना चाहते बिल्कुल कोई संशय नहीं लेकिन सजाति वेद एक है ना वहां भी क्या था सजाति विजाति भेद है स्वगत वेद नहीं है परमाणु में भी इसी प्रकार से सजाति विजाति भेद है स्वगत भेद नहीं है स्वगत भेद का भाव मात्र आत्मा नहीं कर सकता जिसमें स्वगत वेदनी सजाति वेदनी विजाति भेद तीनों प्रकार का वेदनी वही हमारे वेदांत का निश्चितों के स्वीकृत विशुद्ध आत्मा का स्वरूप है अत्य उनकी परमाणु में अतिव्याप्ति नहीं होगा न सांख्यों की पुरुष में अतिव्याप्ति होगा किसमें अति व्याप्ति नहीं हो सकती स्वगत वेद पूर्व पर शिकाय ठीक है भाई स्वगत भेद भले ही न हो सजाति वेद क्यों न सियाहत सजाति वेद क्यों नहीं मानोगे दूसरा सत्य हो गया व्यवहार होगा सदंत्र वक्तव्य कहना पड़ेगा भाई सजा सदंत्र है ही करके न तो निरूपितुम सके सदंत्र दूसरे सत्य के निरूपण कहीं श्रुतियों में उपलब्ध नहीं और आप निरपण कर किसी को नहीं कर सकते सतो विलक्षण क्यों सत में दो सत्य मानना भी चाहेंगे ऊपर से विलक्षण विलक्षणता माननी पड़ेगी इसे मनुष्यों का सजाती भेद है क्यों है एक कोई मोहपतला को को को है तो कोई मोटा है कोई चिंगड़ा है कोई लंबा है कोई कुछ कुछ तो विलक्षणता है तभी दोनों भेद मानोगे जुड़वे बच्चों में विलक्षणकार होता है जुड़ने में भी विलक्षण बात है बहुत बारीक विलक्षण बहुत आप पहचान नहीं पाते इसलिए विलक्षणता के बिना आप सजाती भेद को सिद्ध नहीं कर सकते वृक्ष है आम्र वृक्षों में भी सजाती भेद यदि है तो इनके अंदर क्या है कोई मोटा तो है कोई पतला है कोई कैसा को कैसा पेड़ों में अंतर तो रहेगा कोई तो शाकल उधर गया कुछ ना कुछ तो अंतर रहेगा उसकी विलक्षणता के बिना दो वस्तुओं के बीच सजात भेद की सिद्धिया नहीं कर सकते इसलिए कहते हैं वैलक्षण्य तो अभा वो से आप को आत्मा में सिद्ध नहीं कर सकते स्वतंत्र सुजातीय न वैलक्षण्य वर्जनाधि भेदम भिना नहीं सजातियम स्वतंत्रम न सुजाति कोई दूसरा सख्त नामक द्रव्य आप नहीं मान सकते क्यों वह विलक्षण उस आत्मा में किसी भी प्रकार की विलक्षणता आप मान नहीं सकते और विलक्षणता तो प्रति हो कहोगे कहते महाराज वो तो नाम रूप उपाधि उपाधिकृत है उत्पत्ति के अनंत सृष्टि से पहले नहीं सृष्टि के बाद में अर्ध नाम रूपये नाम रूप के आविर्भाव के पश्चात क्या हुआ वहां वह लक्ष्मण पर दिखाई देने वाला नाम रूपोपाधि भेद बिना नहीं वसतो भेदा उसके बिना सप्त भेद सजाति भेद कोई सिद्ध नहीं कर सकता